नमः नम नाराण नमस्कृत नर चम देवी सरस्वती व्यासम तय मुदीरए अथ श्रीमद्भगवद्गी अथ प्रथमोध्याय

धृतराष्ट्र उवाचेत्री कुछत्री समयुस्सव मम का पांडवास्व कित पदछेदर्म्क्षेत्रीय कुेत्री समेताुयुत्सव

मा पांडवा च किमकत संजय अन्वय एव संजय हे संजय धर्म धर्मभूमि कुेत्री कुेत्र सम एकत्रित समेताुयुत्सव

युद्ध की इच्छा वाली मामका मेरे च और एव पांडवा पांडु के पुत्रों ने किम क्या अकुर्वत किया संजय उवाच दृष्टा तो पांडवा निकम

व्यूढ़ दुधन आचार्यपसम्य राजनमब्रवीत पदछेद दृष्टवा तो पांडवानीक व्यूढ़ दुर्योधन तदाचार्यपसंगम्य राजनमब्रवीत

न्वय एवं शब्दार्थः तदा उस समय राजा राजा दुर्योधनः दुर्योधन दुर्योधन व्यूढ़ व्यूहरचनायुक्त पांडवा पांडवानिकम् पांडवों की सेना को दृष्टवा देखकर तू और

आचार्य द्रोड़ाचार्यक उपसंगम्य पास जाकर यह वचनम, वचन यचन अब्रवीतक पश्यता पांडुपुत्राण्य महतिम मुं व्यूढ़ाँ द्रुपदपुत्रेण तव धीमता।

पदछेद पश्यता पांडुपुत्रण आचार्य महतिम महती व्यूढ़ाँ दुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अन्वय एव श आचार्य हे आचार्य तव तो तौ धीमता बुद्धिमान

शिष्यण शिष्य द्रुपदपुत्रेण द्रुपदपुत्र धृष्ट दुम द्वारा व्यूढ़ व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्राणाम पांडु पुत्रों की एताम इस महतिम बड़ी भारी चमुम सेना को पश्य देखिए

अत्र शूरा भीमुन भीमार्जुन युयुनो युयुधानो द्रुप्च द्रुपदस्य महारथः छेद अत्र शूरा भीमार्जुन भीमर्जुन सुधी युयु विराट च

च द्रुपथ धृष्टेतुच्चे काशीराज वीर्यवाणिकुंतीज्य नरपुंगव पदछेद्रृष्टकेतु चेकि काशीराज च वीयवाणि

च च युधा श्यरपुंगव युधाच उत्तमो उत्तमजाच वीय सौभद्रो द्रौपदेयाचे महाराथा पदछेद युध मनुच्च विक्रांत

उत्तमो च सर्वे उत्तम जाभद्र द्रौपदे चर्वे अत्र इस सेना में महिश्वास बड़े बड़े धनुषों वाले च तथा युधि युद्ध में

भीमारजुन समाह भीम और अर्जुन के समान शुरा सुरवीर युयुधानह सात्यकी च और विराटह विराट विराट तथा महारथह महारथी द्रुपदह राजा द्रुपद धृष्टकेतुह धृष्टकेतु च

और चेकितान चेकितान चथा वीर्यवान्न कुंती काशिराजिजि कुंतीज्तीभोज और नरपुंगव मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य श्यक्रांत

पराक्रमी, युधामन्यु, परक्रमी युधामु युधामु चा वीर्यवान्न बलवान्तमौजा उत्तमौजा उत्त सौभद्र सुभद्रापुत्र च चं द्रौपदे द्रौपदी के पांचों पुत्र ये

सर्वे एव सभी महारथा महारथी सी हैं तो विशिष्टाए द्विजोत्तमा अस्किष्टा ताबोध दिजोत्तमायका मम सैन्य संज्ञा तान्न ब्रवीते तदच्छेद अस्माक तो

निधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञा तान्न ब्रवीमिते ते अन्वय शब्दार्थः द्विजोत्तम हे ब्राह्मण ब्राह्मणश्रेष्ठ अस्मा पक्ष में तो भी ये

उनको ब्रवीमी बतलाता हूँ भवान्ीष कर्णश कृप्चुजय अश्वत्त्त्त्त्त्था विकमदतिथ पदछेद भाषा कर्ण च

च तथा शब्दार्थः भवान् आप द्रोणाचार्य च और भीष्मः पितामह भीष्म च था कर्ण कर्

चा, और समजय संग्रामजयी कृप कृपाचार्य तथा तथा वैश्यी अश्वत्था अश्वत्थम और सोमदत्

सोमदत्कार पुत्र भूरीश्रवा अहवशूरा मदर्थे त्यक्त नाना शस्त्र नाशस्त्र प्रहलाु विशारदा पदछेद बहव शूरा मदर्थे त्यक्त

नाना शस्त्र प्रहरा सर्व युद्ध विशारदा अन्वय एवं शब्दार्थ अन्य और भी मदर्थे मेरे लिए त्यक्तविता जीवन की आशा त्याग देने वाले बहव

बहुत से शुराह शूरवीर नाना शस्त्र प्रहरणाह अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सर्वे सबके सब युद्ध विशारदा युद्ध में चतुर संति हैं

अपर्याप्तम् तदस्माकम् पर्याप्तम् अप्या अपर्याप्तम् प्दमेषा बल भीमक्षित पदछेद पर्याप्तम् तु इदम् पर

बलम भीमाक्षित भी अन्वय एवं शब्दाथिक्षित पितामह द्वारा रक्षित अस्माक हमारी तत् वह बलम सेना अपर्याप्त सब प्रकार से अजय है तू

और भीमा भी भीम द्वारा रक्षित एषा इन लोगों की इदम यह बलम सेना पर्याप्त जीतने में सुगम है च यथाभागम अयुच यवारक्षन

च अवस्थिताह एव पदछेदन चर्व यगस्थिता अभीरछनोंवत अन्वय एवं शब्द च इसलिए सर्व

सब अयनषु मोर्चों पर यथाभागम अपनी अपनी जगह अवस्थिताह स्थित रहते हुए भवत आप लोग सर्वे एवं सभी ही भीष्म भिस्म पितामह की

एव अभिक्षन सब ओर से रक्षा करें। तस्य ओर्षे रक्षाकन हर्ष वृद्ध तर्ष वृद्ध पितामहः सिंहनाद विनद्य उच्च शंख

दतापवान अन्वय एवं शब्दाथ कुवृद्ध कौरवो में वृद्ध प्रतापवान बड़े प्रतापीता पितामह, पितामह तस्य उस दुर्योधन के हृदय में हर्षम, हर्ष हर्ष सजनयन

उत्पन्न करते हुए हुई उच्च उच्चस्वरसी सिंहनाद सिंह की दहार के दहाड़कृष्मा विनद्य गरजकर शंखम शंख शंख दध्म ततः शंखाश्चर्यच पड़वाणक गोमुखा सहसैवाभ्य हन्यंत

स शब्दस्तुभव पदछेद तत शंखा चेर्य गोमुखाः सहसा एव शब्दः हत अभवत् तुम अभवत शब्दार्थः ततः

इसके पश्चात शंखा शंख च और भेरिय नगारे चथा पड़वाणक गोमुखा ढोलमृदंग और नरसिंघे आदि आदिबाजे सहसा एक साथ एव ही

अभ्यन्त बज उठे उनका सह वह शब्द शब्द तोमूल बड़ा भयंकर अभवत हुआ ततः श्वेतर्युक्ते महती स्यंद स्थितौ माधव पांडव्च

पदछेद ततः श्वेत हये युक्त महति स्यंद स्थितौ मधव पांडव चिव्यौध अन्वय एवं शब्दार्थः ततः

इसके अनंतर श्वेत सफेद हयै घोड़ों से युक्ते युक्त महती उत्तम संदने रथ में स्थित बैठे हुए माधव श्रीकृष्ण महाराज च और पांडव अर्जुन ने

एव अलौकिक शंख बजाए ऋषि केशो दैवदत्त धनंजयः पौंड्रम दो महाशंख भीमकर्मावृकोदर पदछेद पांचज्यम

ऋषिकेशदत्त धनंजय पौंड्रम दो महाशंख भीमकर्मावृकोदर अन्वय एव श ऋषिकेश नामक पांचज्यनामक अर्जुन ने

देवदत्त देवदत्त नामक और भीमकर्मा भयानक कर्म वाली वृकोदर भीमसे पौंड्रम पौंडर नामक महाशंख महाशंख दध्मो बजाया अनंतवीजयम कुंती पुत्रो युधिष्ठि

न कुल सह देव सुघोषमणिपुष्पक पदछेद अनतवीज राजीपुत्र युधिष्ठि न कुल सहदोषमणिपुष्पक शब्दारह कुतीपुत्र

कुंती पुत्र राजा राजा कुपुत्र युधिष्ठि युधिष्ठिरनी अनिजय अनंतजयनामक अनंत नकुल नकुल चा सहदेव सह मणि सह सुघोषमणिपुष्पक

सुघोष और पुष्पक नामक शंख बजाए काश्य परसखंडीच महारथष्टुम विराट सात्त्विकी पाजि पदछेद च परस

महारथः विराटः च महारथ ध्युम विराट ची चपराजि सर्वशः द्रौपदेच पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शखादु पृथ्क पृथक पदछेद

द्रुप द्रौपदे चर्वश पृथ्वीपते सौभद्र च महाबाहु शखाद पृथक पृथक् अन्वय इव शब्दा परमेश्वास श्रेष्ठनुष्वाल काश्य काशीराज च और

महारथ महारथी शिखंडीी शिखंडीी चृष्ट्युमन धृष्टुमन चा, चा विराट राजा विराट च और अपराजि अजेय सात्यकी सात्यकी राजा द्रुपद

च एवं द्रौपदे द्रौपदी के पांचों पुत्र च और महाबाहु बड़ी भुजा वाली सौभद्र पुत्र अभिमन्यु इन सभी ने पृथ्वीपति हिराजन सर्वश सब ओर से

पृथक पृथक अलग अलग शंखान शखदुभाए शंक, सघोषो धातराष्ट्रदयानी व्यदारियत नभच पृथ्वीम तो मुलो व्यनुनादय पदछेद स घोष धातराष्ट्राण

हृदयान व्यदार्यत नभ तुमूलह तो तो भयानक घोषः शब्दनि भयानकोषद आकाश च और पृथ्वीम पृथ्वी को एव

भी व्यनुनादयन गुंजाते हुए धार्त राष्ट्रों धार्त की यानी आपके पक्ष वालों की हृदयानि हृदय व्यदार्यत विदीर्ण करदी अथ अथव्यवस्थितान दृष्टि

धर्तराष्ट्रान्न कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते शेते धनुद्यम्य पांडव पदछेद अथ दृष्ट्वा दृष्टि धातराष्ट्रान्कध्वज प्रवृत्ते श्रसंपाते धनुद्यम्य पांडव

ऋषिकेश वक्यं इद्माह महीपते पदछेद हृषिकेशम तदाक्यं इद्आह महीपते अर्जुन सेनयोरु सनोमध्ये

रथम स्थापय मेच्युत पदछेदेन्योर उभर मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत अन्वय इव शब्दार्थः महीपते हे राजन अथ इसके बाद कपिध

कपिध्वज पांडवह अर्जुन ने व्यवस्थितान मोर्चा बांधकर डटे हुए धारतराष्ट्रन्न धृतराष्ट्र संबंधियों को दृष्टवा देखकर तदा उस शस्त्र संपाते शस्त्र चलने की तैयारी की प्रवृत्ति समय धनु

धनुष उद्यम्य उठाकर ऋषिकेशम ऋषिकेश श्रीकृष्ण महाराषी इदम यह वाक्यम वचन आह कहा अच्युत हे अच्युत मे मेरे रथम रथ को उभ्यो

दोनों सेनियोह सेनाओं के मध्य बीच में स्थापय खड़ा कीजिए या वैतान्रीक्षेहम योद्धु कामस्थिता कैर्मया सहयोधव अस्म रणसमुद्यमे पदछेद

यावत् अहम् अवस्थितान् माया अस्मिन् यतेरीक्षे अहम योद्धु काम यावत् जब तक कि अहम् शब्दाथ अवस्थितान्

युद्ध क्षेत्र में डटे हुई योद्धा कामान युद्ध की अभिलाषी एतान इन विपक्षी योद्धाओं को निरीक्षी भली प्रकार देख लू कि अस्मिन इस रणसमुद्ध में युद्ध रूप व्यापार में मया मुझे कह किन किन के

सह साथ युद्ध करना योग्य साोद्धव युद्धकनाग्य हे योत्स्यमेक्षेम येत्रगता धारतराष्ट्र से दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीस पदछेदत्स्यम

अहम् ये एते अत्र अत्रगता धारतराष्ट्रे दुर्बु युद्धे प्रियचिकीसव अन्वय एव शब्दार्थः। दुर्बु दुर्बुद्धि। धारतराष्ट्रे दुर्योधन का

युद्धे युद्ध में प्रीचिक्सव हित चाहने वाले ये जो जो एते ये राजा लोग अत्र इस सेना में समागता आए हैं इन योत्स्यमान युद्ध करने वालों को अहम मैं अवेक्षे देखूंगा

संजय उवाच एवं ऋषिकेशो गुडाकेशन भारत सेन्य स्थापय रथोत्तम पदछेदषिकेश गुडाकेशन भारत उभयोः मध्ये

रथोत्तम भीषमद्रोड़ प्रमुखता महिक्षिता उच पाथ पश्यन्वेता कुरुनीति पदछेद भीष्मो प्रमुखता महिष्ठिता

पार्थ पश्य उवाच पाथ पश्यतावेता कुरुनिटी अन्वय शब्दार्थ भारत हे धृतराष्ट्र गुडाकेशन अर्जुन द्वारा एवं इस प्रकार उत्ता कहे हुए ऋषिकेश महाराज श्रीकृष्णचंद्र ने

उभयो दोनों सेन्यो सेनाओं के मध्य बीच में भीष्म द्रोण प्रमुखतः भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने च तथा सर्वेश संपूर्ण महिछिताम राजाओं के सामने रथोत्तमम उत्तम रथ को

स्थापय खड़ा करके इति इस प्रकार उवाच कहा कि पार्थ हे पार्थ युद्ध के लिए समवेतान जुटे हुए एतान इन कुरुन कौरवों को पश्य देख त्राप्य स्थितान पार्थ

पितृनथ पिताम आचार्यान् भ्रातन् पौत्र सखी तथा पदछेद त्रपश्य स्थिता पाथ पितृन्नथ आचार्यान मातुलान मातुला भ्रातृन् पौत्रा

सखी तथा शशुरान्हृदरभच्छेद तथा स्शुरान्हृद अपि अन्वय एवं शब्दार्थः अथ इसके बाद पार्थः

प्रथापुत्र अर्जुन ने तत्र उन उभयो दोनों एव ही सेन्योह सेनाओं में स्थितान स्थित पितृन ताऊचाचों को मातुलान मामाओं को भ्रातृन भाइयों को पुत्रान पुत्रों को पौत्रान पौत्रों को तथा

तथा सखीन मित्रों को स्वुरान ससुरों को क्या और सुहृदह सुहृदों को अभी भी अप्य देखा तान तमीक्ष्य स कौंतेय सवान् बंधूनता पदच्छेद

तान ीक्ष्य सह कौंतेय सून अवस्थितापया परसीदनिदमब्रवीत पदछेद कृपया पर आविष्ट विशीदनिदम अब्रवीद अन्वय तान शब्दातान

अवस्थिता उपस्थित सर्वान संपूर्ण, बंधून बंधुओं को समीक्ष्य देखकर सह वे कुंती पुत्र अर्जुन पर अत्यंत कृपया करुणा से आविष्ट युक्त होकर विशीदन

शोक करते हुए इदम् इद वचन अब्रवीत बोले अर्जुन उवाच दृष्टव स्वजन कृष्ण योपस्थित यो पदछेद दृष्टवाइम स्वजन कृष्ण योस्व यो स

मम गात्राणि सीदंती मात्री मुखम चिशुष्येपथु शरी रोमहर्ष जायते मम पदछेद सीदंती मात्री मुखम चिशुष्येपथु शरीर मे च जायते।

न्वय एवं शब्दार्थ कृष्ण हे कृष्ण युद्धक्षेत्र में समपस्थित डटे हुए युजुस्सुम युद्ध के अभिलाषी इम इस स्वजनम स्वजन समुदाय को दृष्टवा देखकर मम मेरे गात्राणी अंग

सीदंती शिथिल हुए जा रहे हैं च और मुखम मुख परिशुष्यति सुखा जा रहा है चा तथा में मेरे शरीरे शरीर में वे पथु कंप च एवं रोमहर्ष रोमांच जायते

हो रहा है हूराहां स्रंसते हस्ताव पिदहते नक्नोम्यवस्था भ्रमतीव मे मन पदछेद गांडिव स्रंसते हस्तावक् पिदह्यते नोमी अवस्था

भ्रमतिव च मे मन अन्वय एवं शब्दाथ हस्तात्थसे गांडिव गांडीवधनुष स्रंसते गिर रहा है चा और चर त्वचा एव भी परिदह्यते बहुत जल रही है चा तथा

में मेरा मन मन भ्रमति इव भ्रमित हो रहा है अतः इसलिए मैं अवस्थातुम खड़ा रहने को च भी न शक्नौमी समर्थ नहीं हूँ निमित्तानि च पश्यामि विपरीता केशव

श्रेयोनुपश्यामि हत्वा नेयनपश्या हजनमाहवे परेद निमितता पश्या विपरीता केशव अनुपश्यामि हत्वा स्वजन आहवे अन्वय एव शब्द केशव हे केशव निमित्तानि

लक्षणों को चा भी ची विपरीतापरीति पश्या देख रहा हूँ तथा आहवे युद्ध में स्वजन स्वजन समुदाय को हत्वा मारकर श्रेय कल्याण भी न नहीं अनुपश्यामि देखता

न कांक्षे विजय ना राज्यम सुखा च किं नो राज्यन गोविंद कि भोगर्जीवीतेन वेद न कांक्षे विजय नाज्यम ना सुखा च कि नाज्यन ना गोविंद कि भोगजीतेन वा

न्वय एवं शब्दार्थ कृष्ण हे कृष्ण मैं न तो विजय विजय कांक्षे चाहता हूँ च चा, न राज्यम राज्य तथा सुखानी सुखों को ही गोविंद

हे गोविंद नमी ऐसे राज्येन राज्य से किम क्या प्रयोजन है वा अथवा ऐसे भोग भोगों से और जीवितन जीवन से भी किम क्या लाभ है ऐशामर्थे कांचितम नो

राज्य भोगा सुखा च इमें वस्थिता युद्ध प्राणंस्तना चदच्छेदा कांचित नज्यम भोगा सुखा चेईम अवस्थिताुदे प्राणंत धना चन्वय एवं

शब्दार्थ हमें ईशाम जिनके अर्थे लिए राज्यम राज्य भोगाह भोग भोग च और सुखानी सुखादी कांचितम अभिष्ट हैं ते वे इमे ये सब

धनानि धन च और प्राणन जीवन की आशा को त्यक्तवा त्याग कर युद्धे युद्ध में अवस्थिता खड़े हैं आचार्य पितर पुत्र तथा च पितामह मातुलाशुरा पौत्रा

संबंधिनस्तथा संबा पदछेद आचार्या पुत्र तथा, तथा पिता पिताम मातुलासुरा पौत्रा श्यालाबंधि तथा अन्वय एवं शब्द आचार्य गुरुजन

पितर ताऊचाचे पुत्रा लड़के च और तथा एव उसी प्रकार पिता पितामह दादे मातुला मामी स्वुरा ससुर पौत्रा पोत्र, साले तथा तथा और भी संबंधि

संबंधी लोकहता हंतमीच्छा घ्नि मधुसूदन अैलोक्यराज्य हेतु किमु मही कदेद नीघन अधुसूदन अैलोक्यराज्य हेतु किम

मही कृते अन्वय एवं शब्दार्थ मधुसूदन हे मधुसूदन मुझे घनत मारने पर अपि भी अथवा त्रैलोक्य राज्य तीनों लोकों के राजकीय के हेतु तो लिएता इन सबको

मारना न नहीं इच्छा चाहता फिर मही पृथ्वी के लिए तो नो किम कहना ही क्या है निहत्य धातराष्ट्रान्न काीतिशजनादन पापमेवाश्रिएदस्वान्वतायिन

पदछेद निहत्य धारतराष्ट्रान्न पापम् एव सैत्जनादन अस्मान् हत्वा एतान् हवाएतायिन अन्वय इव शब्दार्थः जनादन हे जनाद धारा

धृतराष्ट्र के पुत्रों को निहत्य मारकर हमें का क्या प्रीति प्रसन्नता सत्त होगी एतान इन आतताइन आतताइयों को हत्वा मारकर तो अस्मान हमें पापम पाप एवं ही

आश्रिएत लगेगा तस्मान तस्मा हन्तुम हंत धारा स्वबाधवान्जन हि कथम हवा न अरहा पदछेद हन्तुम हंत धातराष्ट्रान्न स्वबाधवान्जन हि

कथम हवा सुखिन श्यामधव अन्वय तस्मात् शब्दार तस्माती हे माधव स्वबांधमान अपने ही बांधव धात्र धृतराष्ट्र के पुत्रों को हंतु मारने के लिए वह हम

न अरहा योग्य नहीं हैं ही क्योंकि स्वजनम अपने ही कुटुम्बों को हत्वा मारकर हम कथम कैसे सुखी न सुखी श्याम होंगे यद्यपि ते न पश्य लोभोपहत चेतस कूल कृतम दोषम

मित्रद्रोहे च पातक पदछेद यद्यपि एते न लोभो पश्य लोभोपहत दोषम् कूल छयृत मित्रद्रोहे पातक कथम न गेयश्मा पापादस्मार्ति कूल दोषम्

पश्यर्जनादन पदछेद कथम न जेयमस्म पापास्मा निवर्ति कूल्शयृत प्रपश्य जनादन अन्वय शब्दार्थ यद्यपि यद्यपि

लोभोपहत लोभ से भ्रष्ट भ्रष्टचित्त हुए एते ये लोग कुल क्षयकृतम कुल के नाश से उत्पन्न दोषम दोष को चा और मित्र मित्रद्रोहे मित्रों से विरोध करने में पातकम पाप को नही

पश्य देखते तो भी जनार्दन हे जनार्दन कुल क्षयृतम कुल के नाश से उत्पन्न दोषम दोष को प्रश्यदि जानने वाले अस्माभि हम लोगों को अस्मात् पापात पाप से निवर्तितम हटने के लिए

कथम क्यों न नहीं जेय विचार करना चाहिए कुल कुल कुलधर्मा सनातना धर्मे नें कुल कृष्ण अधर्मो भी कुल पदछेद कुलक्ष्य कुल धर्मा

सनातना धर्मे नष्टे कुलम कुलत्म अधर्म अभीत अन्वय शब्द कुल कुल के नाश से सनातना सनातन कुल धर्मा कुल धर्म प्रदर्श्य नष्ट हो जाते हैं

धर्मी धर्म की नष्टी नाश हो जाने पर कृष्णम संपूर्ण कुलम कुल में अधर्म पाप उत भी अभिभवती बहुत फैल जाता है अधर्मा भवात्त कृष्ण प्रदूष्यंती कुल स्त्रिय स्त्रीसु दुष्टा

षेय जायते वर्ण वर्णशंकर पदछेद अधर्माभवात्ष प्रदुष्य कुल स्त्रि स्त्रीषु दुष्टा वाषेय जायते वर्ण वर्णशंकर अन्वय शब्दार्थ कृष्ण हे कृष्ण अधर्माभवात्

पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल स्त्रिय कुल की स्त्रियां प्रदूष्यंती अत्यंत दूषित हो जाती हैं और वार्षेय हे वार्षेय स्त्रीशु स्त्रियों की दुष्टाशु दूषित हो जाने पर वर्णशंकर वर्णशंकर जायती उत्पन्न

होता है। हे शुघना पतती लुप्तपिंडोद्रिया पदछेद शंकर नरकाय कुलघ्ना चतंतीतर हि य

लुप्तपिंडोदक क्रिया अन्वय एवं शब्दार्थ शंकर वर्ण शकर कुघ्ना कुलघातियों को च और कुलश कुल को नरकाय नरक में ले जाने के लिए एव ही होता है लुप्तपिंडोदक

लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित ईशाम इनके पीतरह, पीतर लोग ही भी पतंती अधोगति को प्राप्त होते हैं दोष रेत कुलघ्नाम वर्णशंकर

उत्साहते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता पदछेद कुलघ्ना कुल च शाश्वता अन्वय एवं शुद्धा

है। इन वर्ण वर्ण संकर कार है। संकर कारक दोषों से कुल वर्णशंकरणशंकर कुलघ्ना कुलघातियों के शाश्वत सनातन कुल धर्माह कुल धर्म च और जाती धर्माह जातिधर्मा धर्म

उत्सादती नष्ट हो जाती है उत्सन्नकूलधर्मा मनुष्याण जनार्दन नरके वाशो भ्युनु शुश्रू पदछेद उत्सन्नकूलधर्मा मनुष्याण जनार्दन नर के अनियम वास

इति तिशुश्रु अनु अन्वय इव शब्दार्थ जनार्दन हे जनार्दन उत्सन्न कूलधर्माण जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्याण मनुष्यों का अनियतम अनिश्चित काल तक नरके नरक में वास वास

ती होता है इति ऐसा हम अनुशुश्रु सुनते आए हैं अहो बत महत्प कर्तम व्यवसिता वैम यद्राज्यसुखलोभेन हंत स्वजन मुद्यता पदछेद अहो बत महत्प कर्त व्यवसिता वयम

यत राज्य सुख हंतु स्वजनम उद्यता है अन्वय इयम् शब्दार्थ अहो हा बत शोक वयम् हम लोग बुद्धिमान होकर भी महत्म पापम पाप कर्त करने को व्यवसिता

तैयार हो गए हैं यत जो राज्य सुख लोभहीन राज्य और सुख के लोभ से स्वजनम स्वजनों को हंतुम मारने के लिए उद्यता उद्यत हो गए हैं यदि माम प्रतिकारम अशस्त्र शस्त्रपा धारतराष्ट्रारणे हन्यु

तमें क्षेमतर भवे पदछेद यदि माम शस्त्रपालयः मारस्त्र शस्त्रपाड़ धारतराष्ट्रणेह्युह तत्में्षेमतर भवत् अन्वय एव शब्द यदि यदि माम मुझ मज शस्त्ररहित शस्त्र

सामना न करने वाले को शस्त्र शस्त्र हाथ में लिए हुए धारतराष्ट्राह धृतराष्ट्र के पुत्र रणे रण में हन्योह मार डाले तो तत वह मारना भी मे मेरे लिए क्षेमतरम अधिक कल्याणकारक भवित होगा

संजय उवाच एवक्त अर्जुन सखे रथोपस्थ उपाशत विसृज्य सरमचापम शोक संवमस पदछेद्वा अर्जुन शखे रथोपस्थे उपावत विसृज्य सरमचापम शोकसंघ्नस

न्वय इव शब्दार्थ संख्य रणभूमि में शोक संविग्न मानस शोक से उद्विघ्न मन वाला अर्जुन अर्जुन एवं इस प्रकार उक्तवा कहकर बाण सहित चापम धनुष को विसृज्य त्यागकर कर रथोपस्थे

रथ के पिछली भाग में उपाविशत बैठ गया ओम तस्सदिति ओं तत्सदी श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या श्रीकृष्णाजुन संवादर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय